संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व सकट वीर के नि पर, पर कौरव और पांडव पक्ष के वीरों का संग्राम तथा कौरव पक्ष के कई वीरों का वध राजा धित्रार्थ ने पूछा संजय जब अर्जुन जद्रथ की ओर चला गया तो आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए पांचाल वीरों ने कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया संजय ने कहा राजन उस दिन दोपहर के बाद कौरव और पांचालों में जो रोमांचकारी युद्ध हुआ उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे सभी पांचाल और के के रथ के पास कर, उनकी सेना को छिन्न भिन्न करने के लिए बड़े-बड़े चलाने लगे। सबसे पहले केके महारथी पहले बाण बरसाता हुआ आचार्य के सामने आया उसका मुकाबला सैकड़ों बाण बरसाते हुए थे धोती ने किया फिर छेद रात आचार्य पर टूट पड़ा उसका सामना वीर धनवा ने किया इसी प्रकार सहदेव को दुर्मुख ने सात को व्याघ्र दत्त ने द्रौपदी के पुत्रों को सोमदत्त के पुत्र ने और भीम को भीमसे ने रोका इसी समय राजा युधिष्ठिर ने दौड़ाचार्य पर नब्बे बाण छोड़े तब आचार्य सारथी और घोड़ों के सहित उन पर 25 बाणों से वार किया परंतु धर्मराज ने अपने हाथ की फूर्ति दिखाते हुए उन सब बाणों को अपनी बाण वर्षा से रोक दिया इससे का क्रोध बहुत बढ़ गया उन्होंने महात्मा युधि का ढक दिया तथा तो एक दूसरा प्रचंड धनुष लेकर आचार्य के छोड़े हुए सहत्रों बाणों को काट डाला फिर उन्होंने द्रोण के ऊपर एक अत्यंत भयानक गला छोड़ी और उल्लास में भरकर गर्जना करने लगे गदा को अपने ओर आते देख आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया वह गदा को भस्म करके राजा के रथ की ओर चला तब धर्मराज ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे से आचार्य को भून उनका धनुष काट डाला तब द्रोण ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक कर धर्मपुत्र युधेश्वर पर गदा फेंकी उसे अपनी ओर आते देख धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर चलाई वे गधाएं आपस में टकरा उठी उनसे चिंगालियां निकलने लगी और फिर वे पृथ्वी पर जा पड़ी अब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत ही बढ़ गया उन्होंने चार पैने से युधिष्ठिर के घोड़े मार डाले एक से ध्वजा का स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया घोड़ो के मारे जाने से महाराज युधेश्वर बड़ी फुर्ती से रथ से कूद पड़े और सहदेव के रथ पर चढ़कर घोड़ो को तेजी से बढ़ाकर युद्ध के मैदान से चले गए दूसरी ओर महापराक्रमी केका राज्यों के राज का स्वयं उसे भी एक बाढ़ से घायल कर दिया केका राज ने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते हंसते महारथी छेम धुरती के घोड़े सारथी और रथ को नष्ट कर डाला तथा एक कोने भल से उसके कुंडल मंडित मस्तक को धर से अलग कर दिया इसके बाद वह पांडवों के हित के लिए अकस्मात आपकी सेना पर टूट पड़ा चेतराज धृष्ट केतु को वीर धनवा ने रोका था वे दोनों वीर आपस में भूलकर सहस्त्रों गांवों से एक दूसरे को घायल कर रहे थे तब वीर धनवा ने कुपित होकर एक भल्ल से धृष्ट के धनुष के दो टुकड़े कर दिए ने उसे एक लोहे की शक्ति उठाई और उसे दोनों हाथों से, से, से पर फेंका उसकी से से की छाती गई और और वह गया। दूसरे दुर्मुख ने सहदेव पर साठ बाण छोड़े और बड़ी भारी गर्जना की इस पर सहदेव ने हंसते हंसते उसको अनेकों तीठे बाढ़ों से बुझ डाला दुर्मुख ने उसके नौ बाढ़ मारे तब ने एक एक से से से दुर्मुख की काट काट डाली, चार से चारों मार दिए और एक अत्यंत तीखे से उसका धनुष डाला। इसके बाद उसने उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया तथा पांच बालों से स्वयं उसको घायल कर दिया तब दुर्मुख अपने अश्वहीन रथ को छोड़कर निर्मित्र के रथ पर चढ़ गया इस पर शहदियों ने कुपित होकर एक भल्ल से निर्मित्र पर प्रया इस पर त्रिगत राज का पुत्र निर्मित्र रथ की बैठक से नीचे गिर गया राज निर्मित्र को मरा देखकर देख कर देश की सेना में बड़ा एक क्षण में ही आपके पुत्र विकर्ण को प्राप्त कर दिया सेना के दूसरे भाग में व्याघ्र दत्त अपने तीखे बाव से सात को आच्छादित कर रहा था सात ने अपने हाथ की सफाई से उन सबको रोक दिया तथा अपने द्वारा और के के सहित को भी भी कर दिया। उस मगध कुमार का वध होने पर मगध देश अनेकों सहस्त्रों ग्रास मुद्गर और मूसल आदि शस्त्रों का वार करते हुए सातिकी के साथ युद्ध करने लगे किंतु सातिकी ने हस्ते हस्ते ही उन सबको परास्त कर लिया महाबावी सातिकी की मार से भयभीत होकर आपकी सेना में से किसी का भी साहस उसके सामने ठहरने का नहीं हुआ यह देखकर को, को पहले पांच पांच और फिर सात सात बाणों से बुध दिया इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई वे चक्कर में पड़ गए और अपने कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सके इतने में ही नकू के पुत्र सदानीक ने दो बाणों से सल को बीध कर बड़ी भारी गर्जना की इसी प्रकार अन्य द्रौपदी कुमारों ने भी तीन तीन बाणों से उसे घायल किया तब सल ने उनमें से प्रत्येक पर पांच पांच बाल छोड़े और एक एक बाण से प्रत्येक की छाती पर चोट की इस पर अर्जुन के पुत्र ने चार बाणों से उसके घोड़े मार डाले भीमसेन के पुत्र ने उसका धनुष काटकर बड़े जोर से गर्जना की युधेश्वर कुमार ने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी नकुल के पुत्र सारथी को घर से नीचे गिरा दिया तथा सहदेव कुमार ने से से उसके सिर को धर से अलग कर दिया उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे एक और महाबली भीमसेन के साथ अलम्बुस का युद्ध हो रहा था भीमसेन ने नौ बाणों से उस राक्षस को घायल कर डाला तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्दना करता हुआ भीमसेन की ओर दौड़ा उसने एक पांच बाणों से बीध कर उनकी सेना के तीन सौ रथियों का संहार कर दिया फिर चार सौ वीरों को और भी मारकर एक बाढ़ से भीमसेन को घायल कर दिया उस बाण से महाबली भीम के गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथ के भीतर ही गिर पड़े कुछ देर बाद उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयंकर धन चढ़ाकर चारों ओर से अरम्बस को बाणों से बीधने लगे इस समय उसे याद आया कि भीमसेन ने ही भाई बक को मारा था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 और छोटा सा रूप धारण करके आकाश में उड़ गया। वह से नीचे तथा स्थूल, विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता था, तथा के समान गरजने लगता था उसने आकाश में चढ़कर शक्ति कड़प ग्रास फूल पट्टी तोमर सतग्नि परी भिन्नपाल परशु शिलाषि और वज्र आदि अनेकों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की उससे भीमसेन के अनेकों सैनिक नष्ट हो गए इस पर भीम सेन ने कु प्रकट हो गए उससे पीड़ित होकर आपके सैनिकों में बड़ी फगल पड़ गई उस अस्त्र ने राक्षस की सारी माया को नष्ट करके विषय भी बहुत पीड़ा पहुंचाई इस प्रकार भीम द्वारा बहुत पीड़ित होने पर वह ने छोड़कर द्रोणाचार्य जी की सेना में चला आया उस महाबली राक्षस को जीतकर पांडव लोग करके सब दिशाओं को लगे। अब अब हिरिंदा के के ने अलंबुस के सामने आकर उसे तीखे बाणों से आरंभ किया। इससे अलंबुस का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने घटोत्कट पर भारी चोट की इस प्रकार उन दोनों राक्षसों का बड़ा भीषण संग्राम छिड़ गया घटोत्कट ने अलम्बुस की छाती में बीज मार मारकर बार बार सिंह के समान गर्जना की तथा अलंबुस ने गण कर को घायल करके अपने सारी सिंह से आकाश को गुंजा दिया दोनों ही सैकड़ों मायाएं रचकर एक दूसरे को मोह में डाल रहे थे माया युद्ध में कुशल होने के कारण अब उन्होंने उसी का आश्रय दिया उस युद्ध में घटोत्क ने जो जो माया दिखाई उसी को अलम्बुस ने नष्ट कर दिया इससे भीमसेन आदि कई का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे भी अलम्बुस पर टूट पड़े अलम्बुस ने अपना वज्र के समान चढ़ाकर भीमसेन पर पचीस घटो पर पांच युधि पर तीन सहदेव सातुल तथा बड़ा भीषण सिंह ना किया इस पर उसे भीमसेन ने नौ सहदेन ने पांच युधिष्ठिर ने सौ नकुल ने चौसठ और द्रौपदी के पुत्रों ने पांच पांच बारों से बिंद दिया तथा घटोत्कच ने उस पर पचास फिर सत्तर बाढ़ों का वार उनमें से प्रत्येक उन वीर पर पांच पांच बाढ़ों से चोट की इस पर घटोत्कट और पांडवों ने अत्यंत उत्तेजित होकर उस पर चारों ओर से तीखे तीखे तीरों की वर्षा की विधि पांडवों की मार से अजमरा हो जाने से वह एकदम किम कर्तव्य मोट हो गया उसकी ऐसी स्थिति देखकर कर युद्ध घटो ने उसका वध करने का विचार किया वह अपने रस से अरम्बुस के रख पर कूद गया और उसे दबोच लिया फिर उसे हाथों से ऊपर उठाकर बार बार घुमाया और पृथ्वी पर पट दिया यह देखकर उसकी सारी सेना भयभीत हो गई वीर घटोत्कट के प्रहार से अरम्बुस के सब अंग फट गए और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई इस प्रकार महाबली अम्बुस को मारा मरा देखकर कर पांडव लोग हर्षो से सिंहनाथ करने लगे तथा आपकी सेना में हाहाकार होने लगा